गुड मॉर्निंग गोर्जियस संडे मॉर्निंग आउटसाइड इन नाशवल राइट कैसे हैं आप सब बढ़िया हम भी अच्छे हैं कार्यक्रम का नाम है देसी जायका जिसमें पूजा आपके लिए लेकर आई है थोड़े गाने और थोड़ी बातें यू आर लिसनिंग रेडियो फ्री नैशल डब्ल्यू आर एफ एन और वन ओ इन एंड अराउंड नाशवल एरिया एंड इफ दीज फ्रीक्वेंसीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली फॉर यू और यू आर अवे फ्रॉम नाशवल You can live stream us online at फ्री नेचुरल डॉट ओ आर जी वेल देसी जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज का कार्यक्रम कुछ स्पेशल है और वो स्पेशल इसलिए है कि यूँ तो हम आपसे रेडियो के जरिए बात करते ही हैं यहाँ बैठकर कुछ बोलते रहते हैं और सिर्फ अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि शायद आप इस बात पे मुस्कुराए होंगे या फिर आ, आपने इस बात से रिलेट किया होगा या सॉन्ग साथ में गुनगुनाया होगा पर आज आप वाकई में मेरे साथ हैं कैसे <laughs> क्योंकि आज आप में से ही कोई मेरे साथ यहाँ है स्टूडियो में शी इज़ अ फ्रेंड एंड अ रेगुलर लिसनर ऑफ दिस प्रोग्राम शी शेयरड एन आइडिया विच शी वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल and uh, it it also aligned with my thoughts ab jo bhi uh, topic wo lekar baat kar rahi thi so here we are welcome to desizaiqa studio fatima hi puja thank you for having me what sure. a gorgeous sunday indeed bahut acha mausam hai aur aaj radio ke dusre side pe reh ke kitna acha lag raha hai har baar main aapka program sunti hu lekin to be on this side it's it's really rewarding thank actually, you actually it feels really good to kyuki um, it's all about community and having listeners you know um be with the part of the program that i always want so i'm really happy to have you here thank you so fatima what's the theme you want to share with our listeners main main do line quote karna okay. chahti hu mere ke favorite songs hai izzat hai puja bilkul bilkul go ahead mushkil mein hoti ho अम्मी मेरी रोती है खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है इज दर द लाइन्स फ्रॉम द संग यू पिक टू प्ले द फर्स्ट ये चलो गाना बजाते हैं, फिर प्रोग्राम को किक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार सुना इस गाने को इतने ध्यान से एंड यू नो देर आर लाइन्स विच लाइक अपने सपनों का बक्सा थमा दिया और uh, थोड़ी सी कूल है इट गोज़ रियली वेल विद द यू नो रियली लाइक इट एंड और उसमें जो क्योंकि म्यूज़िक इतना कम था तो एम्फोसाइज पूरा um, लिरिक्स पे था सो आई लाइक इट दिस सॉन्ग वॉज़ फ्रॉम मूवी सीक्रेट सुपर स्टार और आवाज़ थी मेघना मिश्रा की सो वाई डिड यू पिक तो तुमने सीक्रेट सुपरस्टार देखी है मूवी सॉरी आई एम गिल्टी मेरी लिस्ट में है अभी देखी नहीं वो आई मीन मैं सभी अपने सुनने वाले को बोलना चाहती हूँ कि डोंट वॉच द मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ आमिर खान बिकॉज आई नो अपना नेशनल में बहुत सारे आमिर खान के फैन right. mm -hmm. um, हैं कि ये मूवी मदर डॉटर की ब्यूटीफुल रिलेशनशिपरी देखी मुझे ऐसा लगा की माई इंटायर चाइल्ड हुई सो इट्स इट्स मूवीस्टैंड क्योंकि अब वी बोथ आर मदर्स एंड वी नो की माँ बनने के बाद समटाइम्स यू टेक दैट काइंड ऑफ करेजियस डिसंस जो आपने अपने लिए कभी लेने की सोची भी नहीं होती है डोंट राइट एक्चुअली देर आर सो मेनी डिफरेंट सॉन्ग्स विच टॉक अबाउट मदर्स एंड यू नो द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड अ छायर क्या कहती हो कुछ और बजाए जाए पहले फ्यू मोर सॉन्ग्स चलिए फिर सुनते हैं फ्यू मोर सॉन्ग्स फर्स्ट अबाउट मदर्स एंड देन I think she will more open to about what the theme Fatima is talking about here. Listen. Ma, my ma, piaari ma. की लकीरें बदल जाएंगी गमकी जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मां मम ब बिगड़ी किस्मत भी सावर जाएगी जिंदगी तार ने खुशी के गाएगी तेरे होते किसका डर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 सब है पता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 ये दोनों ही सॉन्ग जो अभी आपने सुने दे टॉक ब्यूटीफुली अबाउट माँ और बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में वो जो पहला सॉन्ग था इट वाज़ फ्रॉम मूवी दस वानिया और uh, उसमें आवाज़ थी कैलाश खेर की और पर्दे पर थे विनय पाठक और उसकी जो वो लाइन है ना आ, फातिमा Uh, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है आई लव दैट राइट बिकॉज जब मम्मिया गुस्सा करती है वाकई उस समय नहीं अच्छा लगता है बट हम जब उनसे दूर होते हैं right? yeah, I mean, <laughs> तभी लगता है कि किछ -किछ करते हैं constantly, लेकिन जब नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं कर exactly. एग्जैक्टली और दूसरा सॉन्ग जो था देट वॉज फ्राम मूवी तारे जमी पर और uh, इसको गाया था शंकर महादेवन ने और पर्दे पर थे द्रशील साफरे जिन्होंने एक छोटे बच्चे की एक डिसलक्सिया है उनको और इनकी माँ का रोल किया था तिस्का चोपड़ा ने तो इट वाज अ रियली कि बच्चा अगर दूर होता है तो वो माँ को कैसे मिस करता है इट वाज अ रियली गुड मूवी अगेन सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट और जब भी मैं ये दोनों गाने सुनती हूँ ना आई फील लाइक थोड़ा अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कस के हक करना और अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा मिस करना So, हमने अभी बात की uh, दो गाने गानेबाउटे वर वी टॉकिंग पूछा एक्चुअली थीम प्रोग्राम का थीम तो रिश्तों पे है सो वी आर सेलिब्रेटिंग नर्चरिंग रिलेशनशिप ओके सो वॉट नेक्स्ट Well, माँ के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है की वी शुड टॉक अबाउट का प्यार है तो true, so, मेरे, uh, up, like, मेरे पास तो भाई बहन नहीं थे लेकिन uh, वो जो भाई बहन का रिश्ता मैं अपने बच्चों में देखती हूँ सो आई है और uh, मेरा ल, uh, लड़का mm -hmm. old, okay. and, uh, उसका नाम अली है Uh, मैं दोनों में झगड़े तो खूब सारे दिखती कभी-कभी मेरा घर तो वॉर ज़ोन जैसा है। है है लेकिन जो प्यार आता बड़ी बहनें तो जैसा हो ही जाती हैं मुझे ऐसा लगता है कि not just बड़ी बहनें छोटी बहनें कि बहन uh, है Being mother, भाइयों की चिंता करना उनके बारे में ख्याल रखना yes, right? So क्या कहती हो भाई बहन से related सुने जाए एक दो गाने That वो emotions वापस से लड़ने भिड़ने प्यार वाले तुम्हारा show है बचाओ जो बजा लो चलिए फिर सुनते हैं <laughs> um mm -hmm. kata ta गाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भू हाँ देखो हम तुम दोनों है एक डाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भू हाँ मेरे पास आ कह कहो शायद आपको याद आई होंगी कि बचपन में कैसे लड़ाइयाँ होती हैं भाई बहन के आपस में राइट right? um, जब हम लोग छोटे होते हैं तो भी फाइट विद ईच अदर लाइक कंटिन्यूसली आपके बच्चे भी लड़ते होंगे और मैंने देखा है जब जैसे हम लोग की शादियाँ हो गई बाहर आ गए एक दूसरे से दूर हो गए तो उस साथ के टाइम के लिए वक्त मतलब मन कितना तरसता है और उसके भी बाद मतलब एक मैंने और भी एक चीज़ देखी एक स्टेप आगे कि अभी जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या आप सबके पेरेंट्स होंगे हु, जिनके यू you नो know, बच्चे बड़े हो गए शादियाँ हो गई नाउ दे आर एम्प्टी एम्टीस्ट तो वो आपस में कैसे मिलके अपने बचपन की बातें और यू नो दे इंजॉय द टुगेदरनेस जब वो उस वक्त में मिलते हैं साठ साल के एक बहन साठ साल की है भैया जी सत्तर साल के दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम देर बीमारियों से तो टू देर बच्चे और अपने नाती पोते हैं सच्चा ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इट इट जस्ट सो सॉफ्ट इंड सो स्वीट आई होप कि सब इस रिश्ते को उस ढंग से इंजॉय कर पाएँ उसके uh, प्यार को समझ पाएँ सो so वी अभी जो हमने गाने सुने पहला वाला गाना था फूलों का तारों का सबका कहना है दैट वॉज़ फ्राम मूवी हरे रामा हरे कृष्णा पर्दे पर छोटे मतलब आई थिंक दो बाल कलाकार हैं पर इस मूवी में देवानंद जीना तमान और आवाज़ थी उम, लता ताई और किशोर दा की और दूसरा सुन सुन सुन दीदी वॉज़ फ्रॉम मूवी खूबसूरत और आशा भोसले की आवाज़ पर्दे पर रेखा तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है फातिमा एंड हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के कुछ प्यारे प्यारे रिश्तों की उन रिश्तों की जो यू you नो know, आज के मौसम की धूप की तरह होते हैं जब सुबह निकलते हैं कितना अच्छा लगता है ना बड़ी सुहानी सी धूप है गुनगुनी धूप है दिन बढ़ने लगता है धूप तेज़ होने लगती है एंड वी लाइक क्या यार इतनी गर्मी है और अगर ये दो दिन ये धूप ना निकले तो हम इस गर्मी इस गुनगुनाहट इस सनशाइन के लिए तरस जाते हैं सारे रिश्ते हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसे होते हैं तो फातिमा वॉट नेक्स्ट रिश्ता है, है। uh -huh. जो मेरे के बहुत करीब अच्छा? हम घर से बहुत दूर है. So, मेरा रिश्ता है friendship. Friendship. Um, friendship, जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने फ्रेंड्स मिलते हैं बचपन के फ्रेंड्स के साथ तो हमारा मतलब इट्स नॉट वेरी कभी रह पाता है कभी नहीं क्यों? तो what what about uh, you enjoy having friends here well uh, mere liye friends are like family because jab family is so far friends become your family that is so true and mai uh, i consider myself fortunate ki itne saalon mein maine itne sare dear and near friendships banaye hain with people jo main kuch bhi bol sakti hu like i can talk to them about anything main unko advice ke liye ja sakti hu i can lean on them for help i can lean on them For जिस दिनों में भी हैंगिंग आउट लंच डिनर मूवीज गए और मुझे ऐसा भी लगता है की यहाँ पे जो हम कहते हैं ना friends become family दे काइंड ऑफ लाइक दो गाने जा हमारे फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल वो तो बनते हैं तो सुनिए फिर ना सयाद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा अपसाना तिर जसारहाँ सार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाके बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठाके के याद तेरी यारी साथ है मरना जीना साथ है खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी अभी आपने सुने दो गाने दोस्ती पर पहला था शोले का अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी यू you नो know, वो स्कूटर के बगल में एक वो क्या उसे बोलते हैं लगा के अटैचमेंट जैसा हाँ, उसमें धर्मेंद्र बैठे यस यस यस एंड दे वर सिंगिंग दिस सॉन्ग जयन वीरू की जोड़ी आवाज़ किशोर कुमार और मन्ना डे की और दूसरा सॉन्ग तेरे जैसा यार कहाँ इट वॉज फ्रॉम मूवी याराना आवाज़ किशोर दा की पर्दे पर, पर अमिताभ बच्चन नीतू सिंह एक इंटरेस्टिंग बात पता है मैंने तो ये मूवी देखी नहीं थी बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन के दोस्त का रोल पता है किसने किया अमजद खान ने है oh, yeah. <laughs> <laughs> ना कितनी <laughs> मूवीज में अमजद खान लाइक और किनमी फोर अमिताभ बच्चन चाहे शोले ले लो सुहाग ले लो और इतनी सारी पुरानी मूवीज हो so, कल जब मैं इस सॉन्ग को इसका डिटेल लिख रही थी ना तो कि यार थिंकिंगाना के पोस्टर पे तो अमिताभ और ये हमजिद खान बने इनका दोस्त कौन है तो ये सिर्फ पिक्चरों में ही नहीं जिंदगी में भी होता है अगर आज कोई आपके साथ अच्छा नहीं है किसी से आपकी ज़्यादा नहीं पड़ती सीन बदल जाता है और तो हो सकता है वो आपका दोस्त बन जाए ट्राई अमजद खान को जब भी मैं देखती थी शोले के बाद में उसको अमजदान ग्बर ही बुलाती थी इट इज जस्ट सच अ इंटरेस्टिंग मुझे कभी नहीं पता था कि देयर इज समूवी जिसमें अमिताभ बच्चन एंड अमजद खान प्लेड अस्ट फ्रेंड रोल सो चलिए आप सुन रहे हैं वी रेडियो फ्री नेशनल विच इज अ कम्युनिटी रेडियो एंड विच रन ऑन सपोर्ट ऑफ लिस्नेस लाइक यू Please support our community radio. You can go directly to Radio Free Nashville web page and वहाँ पर donate कर सकते हैं Otherwise, हम um, सबके पास Amazon और uh, वो we keep buying things through Amazon। तो वहाँ पर भी एक uh, portal है जहाँ पर आप Radio Free Nashville को अपनी charity uh, बना सकते हैं And then every time you make some purchase, some part of it will go through Amazon to Radio Free Nashville and it will be a uh, a uh, very appreciable gesture we will be thankful for you doing that there are two community events coming both are the announcements from shri ganesha temple first is uh, india day it's saturday may 12 you will find lots of uh, good food stalls shopping uh, uh, cultural program and it will be a fun filled day from 11 am to 3 pm it's in shri ganesha temple um hope you be there and enjoy the all festivity dusra announcement it's about the discovery camp which is uh, again held in um, going to be um, in shri ganesha temple Week of July sixteenth, July twentieth. Uh, cherish Indian heritage, culture, food, geography, arts, sports, yoga, and much more. Uh, बच्चों के लिए जिनको आप छोड़ेंगे from kindergarten to eighth graders के लिए ये camp है और आप जिनको छोड़ेंगे तो उनको uh, before or after care भी शायद available है वहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए uh, discoverindia Nashville at gmail dot com पे mail कर सकते हैं या फिर मंदिर को call करके इस बारे में पता कर सकते हैं. तो ये थे हमारे दो अनाउंसमेंट्स नाउ मूविंग ऑन टू और प्रोग्राम आज देसी जायका में पूजा के साथ हैं फातिमा फातिमा फ्रेंड um, भी हैं और इस प्रोग्राम की लिसनर भी हैं एंड शी कॉन्टेक्टेड मी दैट उनके दिमाग में एक आइडिया था क्या आइडिया था क्या आपने बोला था फातिमा हमसे रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स एक्चुअली शी स्टार्ट विद मदर्स डे एंड देन वी स्टॉक एंड It evolved to relationships. So today in On Daisi Zayka, we are celebrating few beautiful relationships in our life. So ab aage kya? चलो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. For songs. Okay. So पहले you want me to play the songs and then you yeah, will talk. Yeah, and then we'll talk. Of course. चलिए सुनते हैं break के बाद के two songs and then she will talk more.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 अभी आपने एक सॉन्ग सुना अबाउट ससुराल एंड शीज गन अक अबाउट इन अ मिनट वॉट शी वॉन्ट्स बट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन बट द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोइंग टू प्लाई वन अ टेक मिनट टू टॉक अबाउट इट इट्स अ ओल्ड सॉन्ग डोंट यू नो डोंट बीट मी इट्स नाइनटीन सिक्सटीज सॉन्ग बट आई थिंक कि उसमें जो लिरिक्स uh, है ना इट स्टैंड थ्रू इवन टूडे So uh, just enjoy this song and we'll come back and talk से कोई भी बाबुल का घर भूलता नहीं है लेकिन पिया का घर प्यारा लगने लगता है, मैंने आप हमारे सुनने वाले को पहले ही बताया था कि आई वॉज ओनली चाइल्ड तो मेरे पास भाई बहन तो थे नहीं mm -hmm. तो ऐसा लगता था कुछ लाइफ में कमी है right. दो रिश्तों की तो कमी है ही mm -hmm. और जब uh, मेरी शादी हुई um, तो उनसे प्यार दो लोगों का ही मिल नहीं पूरे दो परिवारों का जोड़ है आ, so, मुझे लगता है की तुमने बिल्कुल आ, मेरे दिल की बात कही में हमेशा मतलब सी जब शादी होती है तो कितना अप्रिहेंशन होते हैं ना कि ससुराल जा रहे हैं सासू माँ मिलने वाली हैं और और वो पुराने ज़माने जैसी छवि जबकि अब अब तो शायद बहुत कुछ बदल गया वैसा नहीं रह गया है अगर मतलब आ, आप खुले दिल से जाएं तो यू मे हैव टू मॉम्स टू राबल हैप्पीनेस राइट्यूजन फैमिली टू so, <laughs> भी उतना ही रहता है ना प्यार भी उतना ही रहता है आई एम श्योर की ये जो ससुराल के रिश्ते होते हैं चाहे अपनी आपकी मदर इन लॉ के साथ हो मैंने एक जगह बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि किसी ने लिखा था इट्स शी इज़ नॉट माय मदर इन लॉ शी इज़ माई मदर इन लव सो आई रियली लाइक इट एंड यू नो सी भावनाएं, इमोशंस सबके वही होते हैं चाहे वो हमारे हस्बैंड की मदर हो, चाहे हमारी अपनी थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा पेशेंस सिर्फ इतना चाहिए और उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई थिंक इट्स अ गुड रेसिपी वी कैन इन्जॉय द लाइफ टू द फुलेट दैप्पीनेस टू द फुलेस्टी सो व हम लोगों ने आज क्या क्या बात की अपनी माओ के बारे में बात की फिर भाई mm -hmm. बहन की बात की दोस्तों की बात की और आपने ये शादी ससुराल की भी बात की व्हाट्स नेक्स्ट नाउ आई थिंक ये नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप तो तुम्हें और मुझे और सभी को एप्लीकेबल है जो हमारे लिसनर्स हैं मदरहुड द मैजिक ऑफ मदरहुड जब मैं छोटी थी आई एम थीर के हमारे सुनने वाले बहुत से अग्री होंगे कि माय हमेशा चिंता करती है अरे तुमने खाना खाया तुम कितने बजे घर पहुंचोगे एक बार फोन तो कर लिया होता यहां so से भी true, कभी so बोलती अरे इतने दिन हो तो गए तो, हमेशा सोचती थी वहाँ अभी पहुंच जाऊंगी खाना खा लूंगी की उनकी सारी लाइफ इसी बात पे है की हमने खाया है और जगह पे पहुंचेगी और जब मैं खुद माँ बनी तब मुझे ऐसा लगा कि वो क्यों ऐसा करती थी और oh, I mean, yeah. oh, yeah. मेरी जो 11 साल की बच्ची है वो hmm. वो हमेशा ऐसे <laughs> <emotions> दिखाती <laughs> okay, है और और और लगता है, I finally see that why हमारा नेक्स्ट सॉन्ग बेस्ड। मैंने कोट uh, पढ़ा था कहीं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 है तो मेरा सूरज है तू तो। सॉरी आई नो बीच में गाना काटना पड़ रहा है पर अभी भी इतनी सारी बातें बची हुई हैं एंड देर इज़ यू नो ज़्यादा वक्त नहीं बचा हमारे पास तो अभी आपने जो गाना सुना इट वॉज़ फ्राम मूवी आराधना राइट एंड इसमें आवाज़ थी वेल शायद लता ताई की और अब जो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Which फातिमा इंसिस्टिड कि वो होना ही चाहिएमा इज गोइंग टू सेटेंट एंड वी कै नॉट स्केबाउट इट देखो हमने शो तो माँ से शुरू किया था hmm. लेकिन एक माँ और है जो हम सभी की है बहुत दूर है अपनी माँ के अलावा आई मीन सासू माँ अरे वो भी कवर कर दिया था पूजा मदर इंडिया को बोल okay, रहे हो okay, आप। okay, okay, okay. हाँ, हाँ, so, देखो हम हमारा तन तो है लेकिन hmm. मन तो वही है I know, I know, totally agree. आज भी अगर कहीं भी वो वो ये देश है वीर जवानों का टाइप वाला गाना सुनते है ना ऐसा बिल्कुल रगो में खून से आ जाते हैं <laughs> है I mean, जो भी true. देश पे कोई भी गाना तो वो जो सब पेट्रियाजम उछल के आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो एक गाना हमारी धरती मा, पे हो जाए वैसे तो बहुत सारे गाने हैं आपकी पसंद का गाना बताएं इफ आई हैव इट क्योंकि आपने मुझे भी सरप्राइज ही रखा ये रिलेशनशिप सो विच सॉन्ग यू प्रेफर वो वाला एआर ए आर रेहमान वाला लगाई है फातिमा इंसिस्टेड टू से मातृभूमि उस मां को कैसे भूल सकते हैं तो लीजिए ये सॉन्ग इंजॉय इट तुमने बिल्कुल सही कहा था सी आई है ये था रहमान ए आर रहमान की प्राइवेट एल्बम से सॉन्ग वंदे मातरम सॉन्ग एक अलग ट्विस्ट के साथ उन्होंने गाया है और आवाज़ भी इसमें उसी की थी सो वी आर एट द वेरी एंड ऑफ आर प्रोग्राम आप कुछ कह आप let me tell you it's a pleasure to have you here i really enjoyed doing the show with you ek idea se shuru hua tha we talk about it i think hamare listeners ne bhi enjoy kiya hoga the celebration of beautiful relationships in our life jo ki itne important hai hamari life mein ki shayad hame mehsoos nahi hota hai unki importance jab tak hum unse door nahi ho pate to by that time hum jab pass mein hai to why not we enjoy these relationships <laughs> right I, <laughs> well we started our program talking about moms right. um, meri mom ma se shuru kiya और आ, हमारे सुनने वाले शायद सोच रहे होंगे कि मदर्स डे वीकेंड तो नेक्स्ट वीकेंड है ये प्रोग्राम पहले कैसे एक वीक पहले कैसे वेल well, uh, मैंने ये वीकेंड इसलिए चूज किया कि आप मदर्स डे इज़ ऑन नेक्स्ट संडे लेकिन आपके पास एक पूरा वीक है टू uh, प्लान कि आप अपनी मॉम को कैसे मदर्स डे विश करोगे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे शायद ई भेजोगे फ्लावर्स कार्ड जस्ट अ सिंपल फ़ोन कॉल आज के भागदौड़ में ये सब रिश्ते कभी बैकसीट ले लेते हैं बट यू नोट मॉम को हम रोज ही मिस करते हैं लेकिन सो फातिमा इज सेंग डोंगेट अबाउट दट मेक श्योर यू मेक योर मॉम फील स्पेशल डू समब्रेट दिस डे कार्यक्रम को अंत करती हूं। पूजा और फातिमा को विदा इजाजत दीजिए जाने की मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए बाय